शी शी राम कृष्ण श्री कृष्ण श्रीरामकृष्णकथा पंचम परछेद भातृसो नरेन्द्र नरेन्द्र से आंत्रिक वृत्त ध्यान प्रकोष्ठे अस्थ काली तपस्वीन प्रकोष्ठे नरेन्द्र तथा प्रसन्ना प्रकोष्ठ से अरेक राखाड़ीशा कनीयान गोपाल अतः श्रीयुक्त वृद्धगोपाल स नरेन्द्रो गीता पाठम पाठं कौतीसन्न च्रावती ईश्वर सर्वूता हृदय सेर्जुन ठति भ्रामयन सर्वूताूढ़ा मया तमेव गच्छ सर्वभावेन भारत तत्दात्तिम स्थानाप्यसी शाश्वत सर्वर्मा परज्य मेकं शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षयिष्याम शुच नरेन्द्र दृश्य यंारूढ़सूता यंारूढ़ा मैया ईश्वर विविदिषा कीट से त्वया स ज्ञा शिभा मनुष्य क एंजा नक्षत्रा पश्यसी श्रुत यद एक सौर जगत तु एकम सौर जगत एते त्राणम नास्ति नस्त पृथ्वी सूर्य सह तुक चेद अति गुलिकेव प्रतियते तत तत्थिव्या मनुष्यो भ्रमति एकटिव नरेन्द्र गान गाते वयम अतिशिशव पृथ्वीपरागे दैवस्क पृथ्वीपरागेण अंधानी अस्मन जाताह संतह अंधाई आस्थाय, अस्मत भयं सतड़ा रजानंसी आस्था अस्मदेहलशरण सकृभ्रमे जाते पुनः किं न ग्रहीष्यसि क्रोड़े तत्कूरत गेह तू कदा स्था प्रभो भूतले चीरदी अचेतनाः स्थायाम अचेतना वयम अतिशिशु अतिद्रमनस पदे पदे पितः पिता चरणस्खलन रुद्रमुखं कथम तर् दर्शय अस्मा सकलान कथम पश्या अंतरा अंतरा भ्रगुटीभीषण क्षुद्रेशु अस्मासु न कर्तव्यो रोष स्नेक्य्रूहि पिता को दोष उधत्य गृहाँ श्रृत आचरामी प्रमादम किनोती दुर्बल योजना तिठ तस् शरण गिठ नरेन्द्र अव आविष्ट सन पुनः गाया उपाय शरणति प्रभो अहम किंक अहम किंक अहम किस्मी ओ स्वामी स्वामी मम रोटिका कोपी दया कॉपीन में तय मैं संतया भक्तिम भावच देहीनामी नाम भरता दास कबीर तच्छायात जस्ताचता उपदेश कि स्मर्ये ईश्वर ही शर्करा पर्वत तम पिपीलि एक खंडेन तव उदरपूर्ति भव तम मनसे निखिपर्वतृं नेश्यसी तवता उतम अभी न स्टेट शुक्र अृहत्पीलिका अतएव कालिप्रसाद अवदम शालकमाज्ज्वा की ईश्वर पदासी ईश्वरों दया सिंधु तछरणागत भूप्वा वर्तस्व सक्यतिय ये दक्षिण मुखम तेन मं पा नितम असतो मगमय तमसो म्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय आविर, आविर, आविर्मा आविराविमेधि रुद्र ये दक्षिण मुखम तेन मा नि प्रसन्न किं साधन कर्तव्य नरेन्द्र कवल तन्नाम कर्तव्य श्री प्रभो गान स्मते नरेन्द्र परमहंसदेव तद्गान गाया उपाय तन्ना प्रथमतः नाम कवलम आलम श्याभ तब कि मम द्रोण हास्यं नामना द्रोणचषकाभ्याचार्लपाशकर्तन तत् तत्चारित अहम तो तटिल्स भारवाही सपरस क्या श्याम यदि भा्यम मृषा कथम एकांत तया शिव शिवे शिवस्य वचनम सारम द्वितयत वयम अति अतिशिशव अतिद्रमनस पदे पदे पिता चरणस्खलनम ईश्वर किमस् ईश्वर किमय प्रसन्न वदसी ईश्वर अस्म तो वदसी चार्वाक तथा अने उ गतवन्तो गतवानों एक जगस्वत संवृत्त नरेन्द्र रसायनम न पठितोजन क्या जल निष्पत आक्सीजन हाइड्रोजन तथा विद्युत एतत सकल मनुष्य हघन्य के धीमती शक्ति सर्वस्वी क्रीय से ज्ञानस्वूप कस्न सकल क्रिया निष्प्य प्रसन्न दया अस्ति अस्ट कथं ज्ञायामी नरेन्द्र यत्ते दक्षिण मुखं वेदे आमनातम जन स्टुआर्ट मिल महोदयन अभी एक वचनम यो मनुष्यषु एं दत्वा नजने तन्मध्ये के दया मिल महोदय एतं वचन कथयती सी प्रभु तो अवदत विश्वास सारम स सा तो समीपत वर्तते विश्वास सिद्ध्येत नरेन्द्र पुनः मधुस्वरेण गाया उपाय विश्वास क्व मष्य किंक अहम तो तव सहमस्लह विपत्त ना छुरीका कर्तव्या चर्मी न रो नी न मससेस्मे ना, ना, ना, ना, ना मंदर नालोपासनाल न ना काश्याम कैलासेस्मस्योध्यां द्वार व्याम कवल तव प्रत्यय नास्म्य हम क्रियाकर्मा नोगे वैराग्ये संह अन्वेशेत मेलिष्याम अन्वेश बहिस्थ मुटीर भगवदासे कथेत कवीरह शृणु भ्र साधो सर्व्जन सहा हम वासना सत्ईश्वरे अविश्वासो प्रसन्न इदानिम पुनःदान सकल वचन ब्रूथे तव वाचो यथारम प्राय मतपरिवर्तन कुरुषे समेशा हाष्यम नरेन्द्र एकद्वचन पिवर्तन न पुनः कदापी क्या कामना वासना तब्वरे अविश्वास है एका कामना अवश्य ठतीिषा अस्त उपाधि प्राप्श अथवा पंडित भविष्य एक सकल कामना नरेन्द्रो भक्तिगद सन्गं प्रवृत्त स शरणागतवत्सल परमौ पौ जयदेव जयदेव जय मंगलद जय जय मंगलद संकटभय दुखत्र विश्वभुवन पात जयदेव जयदेव अचिन्त अन नास्ति तौ उपमा प्रभो नास्ति तौ उपमा प्रभो विश्वेश्वर व्यापक विभो चिन्मय परमात्मन जयदेव जयदेव जय जगदवंद दयाल प्रणमा चरने प्रभो प्रणमा चरने परम शरण हे जीवने मरणे जयदेव जयदेव किं पुनः याचिष्यामहेतारमहे भो प्रभो एकमे भो एकल्लोके सुमतिम देहि परलोके सुगतिम जयदेव जयदेव नरेन्द्र पुनः अगायत भ्रातृन्रसचक पानाय वदर अति अस् कस्तूरी यथा मृग से पिवरे अवधूत भूत चशकाद हरिरस प्रेमरे बाल्यावस्था क्रीडया गता नारीवजगमरे वारधक गफवायुसकुम खट्टायां पतिस्में चल्छक्तिनिकमलेस्ति कस्तूरी कथम नश्ये भ्रम पशोरे विना सद्गु नर एवं भ्रमति यहागो विहरती वनेटर्मोदय अलिंदत सकलवाता शुनोती नरेन्द्र समुत्थित प्रकोष्ठा प्रस्थान सदती मस्तक तपत जात आलपत आलिंदे मटर्महोदय दृष्टि उतवान्स्टर महोदय किंचित जलम पिबत मठ से कशन भ्रता नरेन्द्र भगवान नास्ति भगवान्स्ती यदृश नरेन्द्र हस्त प्रवृत्